आध्यात्म रामायण अरण्य पंचम सर्ग सूर्यपणा को दंड खर आदि राक्षसों का वध और सूर्पणखा का रावण के पास जाना तस्म काल महारण्य राक्षसी काम रूपिणी विचार महासत्वा जनस्थानिवासिनी एकदा गौतमी तीर पंचवटा समीपत भद्रभद्राकुशाका पदा जगती पते दृष्ट् काम पितासौंदर्यमोहिता पश्यी सा सन राजघवस्वेशनम श्री महादेवजी बोले हे पार्वती उस समय उस घोर वन में जनस्थान की रहने वाली एक महाबलवती इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी घुमा करती थी एक दिन पंचवटी के पास गौतमी नदी के तीर पर जगतपति श्री रामचंद्र जी के पद्मवज्र और अंकुश आदि के चिन्हों से युक्त चरण चिन्हों को देखकर वह उनके सौंदर्य से मोहित होकर कामासक्त हुई उन्हें देखती देखती धीरे धीरे रघुनाथ जी के आश्रम में चली आई तत्सा तम सीतिया सह संस्थित कंदर्पसदृसराम दृष्टि काम विमोिता राक्षसी राघव प्राह कश्यम कृमाश्रमें युक्त जटावलक्लाई साध्य किम तेत्र वहाँ आकर कामदेव के समान अति सुंदर लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता जी के साथ बैठे देखकर वह कामातुरा राक्षसी रघुनाथ जी से बोली तुम किसके पुत्र हो तुम्हारा क्या नाम है इस आश्रम में जटावलकर धारण कर क्यों रहते हो यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो सो मुझे बताओ अहम सुरपणख नाम राक्षसी कामूपिणी भगनी राक्षसेन्द्र से रावण मैं राक्षसराज महात्मा रावण की बहन कामरूपिणी राक्षसी सुरपर्णखा हूं हरेण सहिता भ्रात्रां दसाम्यत्र का ने च मे सर्व मुनिभा मैं अपने भाई खर के साथ इसी वन में रहती हूँ राजा ने मुझे इस संपूर्ण वन का अधिकार सौंप दिया है अतः मैं मुनियों को खाती हुई यहाँ रहती हूँ ताम तो वेद तुम इक्षा मे वद ताम वर कामाहम नामा हम अयोध्याधिपते सुत हे वक्ताओं में श्रेष्ठ मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहती हूँ अतः तुम मुझे अपना नाम धाम आदि बता, बताओ तब भगवान ने उससे कहा मैं अयोध्यापति राजा दशरथ का राम नामक पुत्र हूँ ऐसा मे सुंदरी भार्शा जनकनंदनी सू भ्रता लक्ष्मण मे लक्ष्मणतीवर कृं कृत्यम ते मा ब्रूषि कार्यम भुवन सुंदरीच्रुवा पति राजा दशरथ का राम नाम का पुत्र हूँ यह सुंदरी मेरी भार्या जनकनंदनी सीता है तथा वह अति सुंदर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है हे त्रिभुवन सुंदरी बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं रामचंद्र जी का यह वचन सुन कर कामाथुराथुर पणखा बोली ऐ ही राम मया सामस्वगृहकार कामार न शक्नो भी त्यक्तुम ताम कमले राम चलो किसी गिरिगृहा में चलकर मेरे साथ रमण करो इस समय मैं कामातुरा हूँ अतः आप कमल नयन को छोड़ नहीं सकती राम सीता कटाक्षेण पश्यन्स्मृतम अब्रवीत भार्या ममिपा कल्याणी विद्यते तो दुखेना सुंदरी वाहिरास्ते मम लक्ष्मण सुंदर तब रामचंद्र जी ने नेत्रों से सीता जी की ओर संकेत करके मुस्का कर कहा हे सुंदरी मेरी तो यह मंगलमयी भार्या जीवित है इसके रहते हुए तुम जन्म भर सौत की डाह से जलती हुई किस प्रकार सुख पूर्वक रह सकोगी बाहर मेरा अत्यंत सुंदर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है तवा अनुरूप तो भाव भविता पति स्त नुक्ता लक्ष्मण प्रा पतिर्मे भव वह तुम्हारा योग्य पति होगा तुम उसी के साथ वन पर्वत में विहार करो रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर सुरपणखा ने लक्ष्मण जी से जाकर कहा हे hey सुंदर तुम मेरे पति हो जाओ भ्रातुराज्ञा पुरस्कृत्य संग संगाओद्यमा चिहराक्षसी घोरा लक्ष्मण काम तथा अपने भाई की आज्ञा मानकर चलो आज हम और तुम परस्पर संगमन करें देरी न करो उस काम मोहिता राक्षसी ने जब लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा ताह लक्ष्मण सातो हम तस्मत दासी भविष्य तम तो तुखतरम नुकि तमेवग गद्रम ते सह तू राजा अखिलेश्वर तथ्युवा पुनरप्यागाघव दुष्ट तो वे उससे बोले साध्वी मैं तो उन बुद्धिमान भगवान राम का दास हूँ मुझे अपना पति बनाने से तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा तुम्हारे लिए इससे अधिक दुख की और क्या बात होगी तुम्हारा कल्याण हो तुम उन्हीं के पास जाओ वे महाराज सबके स्वामी हैं यह सुनकर वह दुष्टचित्ता राक्षसी फिर रघुनाथ जी के पास आई क्रोधारामक भ्राम यम स्थित इदानीमेवता भक्षिषा तवाग्रता और क्रोधपूर्वक बोली हे राम तुम बड़े चंचल चित्त हो मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो मैं अभी तुम्हारे सामने ही इस सीता को खाए जाती हूँ इतक्टा कारा जानकी मनुधावती तथो रामिया खड्गम आदा परिगृह्यता चिच्छेदनाशाम करण च लक्ष्मण लघुविक्रम ततो घोर ध्वनिधृत क्रंदमा पाताग्रे खरस्य परमाह खर खरतराक्षर ऐसा कह यह विकट रूप धारण कर जानकी जी की ओर दौड़ी तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की आज्ञा से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से खड़ग लेकर उसके नाक कान काट डाले तदनंतर बाद घोर शब्द करती हुई रुधिर में लथपथ हो बड़ी शीघ्रता से जाकर रोती और कठोर शब्द कहती हुई घर के सामने गिर पड़ी उसे देखकर कर तीक्ष्ण ध्वनि वाले खर ने कहा यह क्या बात है के नई करिता से तम मृत्युर्वक्त्रुवर्ति वदमे तम बधिश्यामे कालकल्पमी क्षणात हरी मृत्यु के मुख में जाने वाले किस दुष्ट ने तेरी यह दशा की है तू बतला तो सही बाहुकाल के समान भी बलि क्यों न हो मैं उन्हें क्षण भर में भी मार डालूंगा तमाह राक्षसी रा सीता लक्ष्मण संयुक्त दंडक निर्भय कुरस्ते गोदावरी तटे यं कृतवास्त भ्रात्र तेन चोदि यदि कुलजात वीरोसि जहित ऋपू तब राक्षसी सुर्पण ने उनसे कहा यहाँ सीता और लक्ष्मण के सहित राम दंडकारण्य में निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी यह गति की है यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो उन दोनों शत्रुओं को मार डालो तयोरुधिर भक्शु नोचेत प्राणान परित्यज्य सामी यम साधनम तुम उन दोनों मतों को खा जाओ और मैं उन दोनों का रुधिर पीऊँगी नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर यमलोक को चली जाऊँगी